ब्रह्मनिष्ठ परम पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज एक मौलिक विचारक के रूप में हमारे बीच आए मानव समाज के परम कल्याण के लिए उनकी रितुम भरा बुद्धि में जो जीवन तत्व प्रकाशित हुआ वह उनके द्वारा सूत्र रूप में प्रकट किया गया जीवन विवेचन उन गहन दार्शनिक सूत्रों की सरल व्याख्या है संत के प्रेम भरे आशीर्वाद से हम संत संरक्षण समिति के सदस्य जीवन विवेचन के भाग तीन चार और पाँच सहर्ष प्रस्तुत कर रहे हैं देवी ज्योति देव की मां के प्रवचनों की उपयोगिता का लाभ आप सब जीवन विवेचन भाग एक और दो से पा चुके हैं जीवन विवेचन के प्रवचनों से जो ज्योति स्वामी जी हमारे जीवन में प्रज्वलित कर गए हैं, वह न केवल डर है वह निर हमारे चारों ओर फैल रही है सत्य संघ की प्रेरणा हमें स्वामी जी महाराज ने दी न केवल अपने लिए अपितु संपूर्ण मानवता के लिए उस सत्य के संघ का जीवन पर प्रयोग की हमें संत ने बताया किंतु आज के इस अंधकारमय समय में हम बारंबार गठित होकर इधर उधर, उधर भटकने लग जाते हैं सत्य का मनन न करना व सत्य में विकल्प रखना आज के युग का यथार्थवाद माना जाने लगा है जिसको प्रैक्टिकल पॉलिसी मानकर हम सभी एक में लग गए हैं जो हमें निरंतर आध्यात्मिक जीवन से दूर करती जा रही है यही कारण है कि आज केवल मानव की संज्ञा मात्र भी रह गई है अब मानव को अंतरिक्ष में भी शस्त्रों द्वारा अपने संरक्षण की आवश्यकता प्रतीत होने लगी है इस भयावह भा परिस्थिति में संत द्वारा दिया हुआ पथ प्रतीक प्रचलित रखने के लिए जीवन विवेचन के प्रवचनों का सतत सहारा मिलता है तो एक विश्वास जीवन में फिर से जाग उठता है निराश मानव के लिए एक आशा की किरण फूट पड़ती है और उस एकाकी मानव में फिर से उत्साह भर जाता है वह फिर अपने कर्तव्य में रद्द हो जाता है जो की संत का आशीर्वाद है और वही उनकी शिक्षा है अपने देते हुए स्वास्थ्य को नकारते हुए पूज्य देव के माने अपने दिए हुए प्रवचनों को करने का जो निरंतर सहयोग हमें दिया है उसकी प्रेरणा से हम सब यह कार्य यथा योग्य पूर्ण कर पाए हैं। हम यह आशा करते हैं कि साधक गण इस अवसर का पूर्ण सदुपयोग करते हुए निरंतर साधना में अग्रसर होते रहेंगे और यह भी आशा करते हैं कि पूजा देवी ज्योति देव की माँ के प्रवचनों को सुनने का सौभाग्य हमें भविष्य में भी मिलता रहेगा हम सभी प्रार्थना करते हैं कि उनका स्वास्थ्य सबल बना रहे जिससे हम मानव सेवा संघ के प्रेमी देवी सत्य को अपने जीवन में अभिव्यक्त करने में उनका आत्मीयता पूर्ण सहयोग पाकर मानव जीवन सफल करें इस सदभावना के साथ जीवन विवेचन के यह तीन शैप से आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं। विनीत विष्णु माथो सदस्य संत वाणी संरक्षण समिति मानव सेवा संघ वृंदावन दिनांक 2 दिसंबर उन्नीस तो जस महानुभाव सत्संग प्रेमी माताओं बहनों और भाइयों हम लोग इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं कि जीवन की सच्ची बातों को सच्ची कहकर स्वीकार कर लेने के बाद भी उसके अनुसार जीवन क्यों नहीं बनता अपने भीतर के विकारों को देखकर उनको ना पसंद करने के बाद भी असाधनों का त्याग हम क्यों नहीं करते बुराइयों का त्याग क्यों नहीं करते इसका एक उत्तर ऐसा मिलता है मनोवैज्ञानिक स्तर पर कि मस्तिष्क और हृदय का समान रूप से विकास होना चाहिए मस्तिष्क का कार्य है बुद्धि विवेक के प्रकाश में बुद्धि इस बात को देख लेती है कि क्या सही है क्या गलत है बुद्धि का विकास इतना हो गया कि विवेक के प्रकाश में देखकर सत और असत का विवेचन कर लिया गया उसी अनुपात में हृदय का विकास नहीं हुआ है तो मार्ग दिखाई देने पर भी चलने की शक्ति नहीं मिलती है विवेक के प्रकाश में मार्ग दिखाई देता है और हृदयशीलता में गति आती है एक होता है गतिमान होने का फोर्स और एक होता है सही गलत विचार करने का प्रकाश प्रकाश में हम देखते हैं और गति में जीवन आगे बढ़ता है पिछले दो तीन दिनों से हम साधक भाई बहन इस पर विचार कर रहे हैं कि भाई सद ग्रंथों का पाठ किया तो बहुत सी अच्छी अच्छी बातें मेरी जानकारी में आ गईं जानकारी में तो आ गईं अब उनका अनुसरण करने में देर हो रही है तो बाधा क्या है बाधा यह है कि बौद्धिक विकास जितना हो गया है हृदय का विकास उतना नहीं हुआ है अब क्या करें? यह वर्तमान का प्रश्न है कैसे मेरी दोनों ही शक्तियाँ इतनी विकसित हो जाएं? कि असत को असत जानकर हम उसका त्याग कर दें और सत्य को सत मानकर हम उसको स्वीकार करें इतनी बात है सभी साधकों के सामने सभी देशों में सभी युगों में बस यही एक बड़ा प्रश्न है जिसका हम सभी वायुबर्णों को हल निकालना है श्री महाराज जी की वाणी में हम लोगों ने सतयुग के भक्त की कथा को सुना उसमें प्रहलाद जी को देखने को मिला कि बुढ़िया माई जब कर रही है भगवान को याद कर रही है और जब कुम्हार का आवा खोला गया तो उसमें से दिल्ली के बच्चे जिंदा निकल आए प्रहलाद जी ने देखा और उनके ध्यान में आ गया उन्होंने सोचा आज तक तो मैंने अपने बाप की महिमा सुनी थी सब लोग उन्हीं के गीत जाते हैं उन्हीं का नाम लेते हैं उन्हीं की आज्ञा में रहते हैं। ऐसा मैंने देखा था लेकिन कितना भी बलवान मेरा बाप हो यह सामर्थ्य उसमें नहीं है कि गलती हुई आवा में से दिल्ली के बच्चों को जिंदा निकाल दे ऐसा मालूम होता है की मेरे बाप ऐसी अधिक बलशाली कोई है ऐसा उनके ध्यान में आ गया उन्होंने कहा यह तो कोई ऐसा बलशाली मालूम होता है कि वह अनहोनी बात भी कर सकता है उसके बारे में प्रहलाद जी ने सुना तो सुन करके उन्होंने राम की महिमा स्वीकार कर ली उन्होंने स्वीकार कर लिया कि सबसे बलवान और सबसे महिमावान जो है वह राम है और तो कोई हो नहीं सकता इस शत की स्वीकृति का बड़ा भारी फल हुआ कि उनके जीवन में से भय और चिंता और संसार की पराधीनता खत्म हो गई इसी प्रकार अनेक भक्तों के जीवन में आपने देखा होगा सुना होगा कि जिसके सामने एक बार संसार की नश्वरता प्रमाणित हो गई, तो उन्होंने हमेशा के लिए उसकी पराधीनता को तो छोड़ दिया और एक बार उनके कान में यह ध्वनि पड़ गई कि सर्व प्रभु तुम्हारे अपने हैं, अपने में हैं, सदैव हैं, अभी हैं, सभी के हैं, ये ही सबके रक्षक हैं। वे आनंद स्वरूप है प्रेम स्वरूप है दीन बंधु है करुणा सिंधु है यह सब एक ही बार सुनने को मिली और सुन कर मान दिया अब हम लोगों को क्या करना चाहिए हमने प्रभु की महिमा को भी अनेक बार सुना लेकिन आज तक केवल उन्हीं में विश्वास जमा नहीं हम लोग प्रभु को महीनावान मानते भी हैं और उसके बाद घटिया चीज में भी विश्वास करते हैं यह दशा है कि नहीं जी है तो अब इस दशा को मिटाना है फिर हृदयता को बढ़ाना है प्रेम पक्ष को सबल बनाना है अनुभवी संत ने यह सलाह दी है कि भाई देखो अपनापन जो होता है मनुष्य के जीवन में उससे प्रेम भाव की वृद्धि होती है सबसे अधिक व्यक्ति अपने को पसंद करता है अपने को प्यार करता है ज्ञान पंथ के साधक जो नाशवान से संबंध तोड़ लेते हैं अपने आप में संतुष्ट होते हैं उनके भीतर भी आनंद और प्रेम की बाढ़ आती है जो आत्मरति कहलाती है बहुत ऊंची बात है अपने पं का भाव जो मनुष्य के जीवन में है यही प्रेम का आधार होता है अगर नाशवान के साथ तुम अपने पन का नाता जोड़ोगे वो पवित्र प्रेम का तत्व जो है वह आसक्ति का रूप धारण कर लेगा और आसक्ति के फल से भीतर भीतर नीरसता बढ़ती है नीरसता से हृदय पक्ष कुंठित होता है जीवन सब पर गतिमान नहीं होता परंतु जो सभी का है सदैव है सर्वत्र है प्रेम स्वरूप ही है अपने पन के भाव के अतिरिक्त दूसरी कोई बात वे परम प्रेमास्पद प्रभु हम लोगों से न चाहते हैं, न मांगते हैं, न आशा रखते हैं। परमात्मा को मानव हृदय का अपनापन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए संत की सलाह है की का नाश करना हो अभाव को तो मिटाना हो जीवन को तो सरस बनाना हो तो रस स्वरूप परमात्मा से आत्मीय संबंध स्वीकार करो ये स्वयं रस के अथाह सागर हैं। उनसे अपनापन मान अपनेपन के प्रभाव से उनकी ओर से प्रियता उनकी ओर से प्रेम का रह, आ करके तुम्हारे जीवन को भर देगा तो जन्म जनमान कर की नीरतता का नाश हो जाएगा परमात्मा से आत्मीय संबंध की मात्र हमारा पुरुषार्थ है उनकी ओर से संबंध कभी टूटता ही नहीं उनको विस्मृति हुई ही नहीं मेरी विमुक्ता काल में भी उनके साथ मेरा कनेक्शन कभी कट हुआ ही नहीं था आज भी नहीं हुआ है मैंने उनको अपना मानना छोड़ दिया मुझ में विस्मृति हो गयी तो मेरी दुर्दशा हो गयी मेरी विस्मृति के कारण उनका प्रेम मेरे अनुभव में नहीं आ रहा है उनके अपनेपन की स्वीकृति के प्रभाव से मनुष्य का हृदय सरस्थ होने लगता है रस की वृद्धि होने लगती है उसको पता ही नहीं चलता कि कब उसके जीवन में रस अपने आप से इतना बढ़ गया कि बाहर की सब बातें बिल्कुल ही हो गईं और सबसे लगाव टूट गया और सबसे संबंध छूट गया जीवन साधन पथ पर गतिमान होकर कितना आगे बढ़ गया प्रभु विश्वासी साधकों को और कोई दूसरा नया प्रयास नहीं करना पड़ता है हम सभी भाई बहन जो ईश्वर में विश्वास करते हैं और विश्वास के आधार पर आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन की नीरसता का नाश करना चाहते हैं, उन सभी के लिए बड़ी जरूरी बात है कि थोड़ी थोड़ी देर अकेले में बैठिए और जिसकी सत्ता स्वीकार किया है जिसको अपना माना है जिसके प्रेम रस से जन्म जन्मांतर के ताप को हम लोग शीतल करना चाहते हैं, उससे प्रार्थना करें उन्हें पुकारें और उनसे कहें कि की प्रभु आपको मैंने अपना माना तो आप मेरी इस मान्यता को सत्य कीजिए सार्थक कीजिए मेरा विश्वास है कि प्रभु उस माने हुए संबंध का बड़ा आदर करते हैं और हमारी बड़ी बहादुरी मानते हैं और है भी यह बहादुरी की बात बिना देखे बिना जाने हुए पर बिना किसी शर्त के समर्पित हो जाना बड़ी हिम्मत की बात है मनुष्य की इस बहादुरी पर परमात्मा रीत जाते हैं साधक का काम बन जाता है अब देखना यह है की ईश्वर विश्वासी होने के बाद हमारे हृदय में भाव की इतनी गहराई है कि नहीं कि जब हमें एकांत में बैठने को मिले और जब हम जगत की सेवा के रूप में उनकी क्रियात्मक पूजा से अलग होकर अकेले हो जाएं तो उस भावात्मक पूजा की घड़ी में जाने प्रभु की इतनी गहरी याद आती है कि नहीं कि उसमे सारा अनिश्य संबंध डूब जाए सबकी विस्मती हो जाए यदि ऐसा होता है तो उत्तम बात है भक्ति पंख की साधना सद गयी फिर अपने को कुछ भी करना शेष नहीं रहा प्रिय की याद की मधुरता एवं सरसता में जीवन स्वयं ही प्रवाहमान होकर उद्गम से जा मिलेगा यह अनुभवी संतजनों का अनुभव सिद्ध सत्य है अब अपनी वर्तमान दशा देखने से ऐसा लगता है कि भगवत स्मृति अपने लिए सहज नहीं बनी है तो अब इस कमी को दूर करने का प्रयास हमें करना होगा क्या करें उपाय अनेकों हो सकते हैं। इस समय मुझे ऐसा सूझ रहा है कि व्यक्तिगत सत्संग के समय अपने को खूब अच्छी तरह समझा लिया जाए निश्चय किया जाए मदद मिलेगी अवश्य सोचिए तो सही दूर देश में रहने वाले अनित्य संबंधियों की याद अपने आप आती रहती है और स्वयं अपने में ही विद्यमान नित्य संबंधी को याद करना पड़ता है ऐसी विडम्बना हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए इस बात पर कि शरीर के संबंध से जिन्हें हमने संबंधी माना है ये सब के सब हमारा साथ निभाने में असमर्थ हैं। उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो सदा के लिए हमारा साथ दे सके और दूसरी ओर जो नित्य संबंधी है वह सभी का है सदैव है वह सदा ही हम सभी का साथ देता है हमारा लौकिक एवं पारलौकिक कल्याण करने में समर्थ है किसी भी समय किसी भी स्थिति में उसकी याद अपने को आ जाए वह तत्काल अपनी विद्यमानता का, का अनुभव देकर साधक को कुछ कर देता है ऐसे समर्थ सब के होते हुए जीवन सुना सुना बीत रहा है इस दशा को मिटाने का एक उपाय तो यह है कि भाई जहाँ तक हो सके अकेले में बैठ करके अपने को समझा बुझाकर विश्वास को सजीव बनाने में जो बाधा डालने वाली बातें है उनको दूर करिए और दूसरा हारे हुए साधक के लिए एक अंतिम उपाय और है वह यह है कि भाई देखो अपना जो तुम्हारा विश्वास है वह बहुत ही दुर्बल है कमजोर है अनेक विश्वासों के कारण उसमें बहुत विक्षेप है तो तुम्हारा अभी तक का किया हुआ विश्वास दुर्बल हो सकता है लेकिन तुम उन सर्व सामर्थ्यवान की कृपा का आश्रय लो और अधीर होकर उन्हीं से कहो कि हे प्यारे मैं सब प्रकार से विकल्प रहित विश्वास आप में करना चाहता हूँ मुझसे किया नहीं जाता अब है कृपालू आप अपनी कृपालुता से अपना दृढ़ विश्वास मुझको दे दीजिए मांगा जा सकता है कि नहीं जी? मांगा जा सकता है और देने वाले दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं मैं कहती हूँ कि मीरा जी की तरह मेरे हृदय की पवित्रता ऐसी नहीं है कि एक बार सुन लिया कि मेरो तो गिरघर गोपाल दूसरो नकुम उनके जीवन का मंत्र हो गया प्रहलाद जी की तरह हृदय की ऐसी तैयारी नहीं है कि एक घटना देख लिया कि तो जीवन भर के लिए वे राम के हो गए मान लीजिए हमारी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है हृदय में कुछ गंदगी भी है कुछ आसक्ति भी है थोड़ा राज भी है ये जरूर है कि हम लोग उसको घटा रहे हैं, मिटा रहे हैं, इन विकारों से अपने को मुक्त करने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तैयारी नहीं हुई है तो अपनी दुर्बलता अपनी निर्बलता अपनी गंदगी ले करके ही उन परम सामर्थ्यवान की शरण में अपने को डाल करके उन परम कृपालु से उनके दृढ़ विश्वास की भिक्षा मांग बड़ा भारी आश्वासन है श्री महाराज जी ने हम लोगों को बहुत बड़ा संबल दिया है इस रूप में और यह कहा कि भैया प्रभु में विश्वास करना और उनका विश्वास उनसे मांगना दोनों ही समान फलदायक होते है साधन पथ के हारे हुए साधकों के लिए यह संजीवनी है पुनर्जीवन देने वाला तत्व तो है हृदय की नीरत का नाश करने के लिए जीवन में आस्थिकता का सहारा हम लोगों को लेना चाहिए सफलता मिलेगी अवश्य अब अन्य उपायों को भी देखा जाए कर्तव्य के सहारे भी नीरसता का नाश होता है ममता और कामना के दोष से अपने को बचाकर जगत की सेवा में माने हुए संबंध के निर्वाह के लिए कर्तव्य पालन करने वाले साधक जो होते हैं उनके भीतर भी सरकता रहती उनका जीवन भी सतपथ पर गतिमान रहता है भूतकाल की को छोड़कर जो लोग वर्तमान में जीवन स्वीकार करते हैं उनके भीतर भी सरलता रहती है प्रवृत्ति के साथ साथ निवृत्ति को भी जो लोग महत्व देते हैं और हरेक आवश्यक कार्य को पूरा करने के बाद दूसरा आवश्यक कार्य आरंभ करने से पहले थोड़ी थोड़ी देर के लिए भी शांत रहने को जो लोग महत्व देते हैं उन्हें भी जीवन में बड़ी सरसता मालूम होती यह बिल्कुल वैज्ञानिक स्तर की बात है उस शांति में भाव शक्ति की वृद्धि होती है जो साधक ज्ञान पंथ के हैं और तीनों शरीरों से तादात्म तोड़ना पसंद करते हैं उनको भी उस शांति की भूमि में स्थिर होना होता है और प्रभु प्रेम के साधक जो प्रेम रस से अभिन्न होना पसंद करते हैं, उनमें भी जगत की सेवा के रूप में क्रियात्मक पूजा के बाद प्रभु के भाव में आकर के उनकी याद में शांत होना पड़ता है मैंने अनुभव करके देखा है कि शांति संपादन साधक की सब प्रकार की शक्तियों के विकास के लिए अनिवार्य बात है शांति के आगे तत्व का बोध और प्रभु प्रेम से अभिन्नता किसी साधक की न भी हुई हो तो भी कोई चिंता की बात नहीं है अभी तक नहीं हुई है तो ऐसा मत सोचिए कि बाजी हार गए हार नहीं गए सही प्रवृत्ति के बाद थोड़ी देर के लिए स्वाभाविक निवृत्ति में आप रहिए कर्तव्य पंथ ऐसी भी ज्ञान पंथ ऐसी भी प्रेम पंथ ऐसी भी शांति में स्थिर होना इतनी बढ़िया बात है कि उसमें अलौकिक शक्तियों की वृद्धि होती है विचार का उदय होगा निज स्वरूप का बोध होगा भाव का उदय होगा तो आपका संपूर्ण अहम जो है वह गल करके प्रेम के धातु में परिवर्तित हो जाएगा दे से जुट जाएगा ये बातें इतनी स्वाभाविक हैं और इतनी सच्ची है कि पढ़े लिखे और बेपढ़े लिखे और किसी युग और किसी भी काल किसी भी देश और किसी भी मत पंथ के साधक के जीवन में सहज भाव से अलीभूत हो जाती हैं आप प्रभु विश्वासी हैं तो उन्ही की दी हुई शक्ति उन्ही का दिया हुआ बल उन्हीं के रूप में जगत की सेवा के द्वारा उनकी पूजा करी एक गिलास जल भी किसी प्यासे को पिलाया आपने तो वह जल का पिलाना बहुत दूर तक आपके साथ रहेगा और आपकी साधना में सहायक बनेगा क्योंकि दूसरों के देखने में प्यासा शरीर और जल का संयोग दिखाई देगा लेकिन आप प्रभु विश्वासी हैं पूजा के अतिरिक्त दूसरा काम आपको करना ही नहीं है तो आप में कौन सा भाव जगेगा आप में बड़ा ही कोमल भाव जगेगा ध्यान में यह आएगा कि आह मुझ में उदार बनने का शौक था तो मेरे प्यारे मेरे हृदय की उदारता को बढ़ाने के लिए प्याथा बनकर आ गए क्या जाने यह जो आकृति यह मूर्ति मेरे सामने खड़ी है उसकी पहचान क्या है कि कौन है अपने को तो पूजा ही करना है जिसकी पूजा मेरे जीवन का लक्ष्य है उसी का दिया हुआ हाथ है उसी का दिया हुआ जल है और उसी का यह प्यारा है कि स्वयं वही है कुछ कहा नहीं जा सकता उसी का प्राणी है तब भी उसी की सृष्टि का दुखी व्यक्ति है तब भी इसमें भी वही मेरा प्यारा विद्यमान है तब भी और मेरे प्यारे के नहीं यह रूप बनाया है तब भी थूल से थूल, सूक्ष्म से सूक्ष्म और ऊंचे से ऊंचे भाव ले लो सब प्रकार से प्यासे को जल पिलाना आपकी बहुत ही गहरी साधना बन जाएगी भौतिक वादी होकर स्थूल ऐसी स्थूल दृष्टिकोण ले लो अगर आप में साधना का भाव है आपके भीतर तो एक ग्लास जल जिस प्यासे को पिलाएंगे जल जा करके उस शरीर धारी के शरीर में जल की कमी को पूरा करने का संतोष देगा सुख देगा और आपके भाव के साथ वह जल अर्पण किया गया तो वह भाव भौतिक सीमा को पार करके आपके प्रेमास्पद के पास पहुंच जाएगा पूजा हो गई, कहने की याद आ गई, और इस क्रिया का अंत किसने हुआ प्रभु प्रेम की अभिव्यक्ति में जीवन पूर्णता की ओर आगे बढ़ गया कितनी सहज साधना है इस क्रिया का अंत उस भाव में हुआ जिस भाव से कर्ता ने कार्य किया था श्री महाराज जी ने एक सूत्र दिया है और यह लिखा है कि कर्ता जिस भाव से कार्य करता है कार्य के अंत में वह स्वयं उसी भाव में विलीन होता है सेवा प्रवृत्ति प्राप्त सामर्थ्य के सदुपयोग द्वारा राज निवृत्ति की साधना है जिसका फल है कार्य के बंधन से छूट जाना सेवा में प्रभु की पूजा का भाव साधक को प्रभु प्रेम से अभिन्न करता है जो उसका जीवन सर्वस्व है देखिए चाहे शरीर विज्ञान की दृष्टि से चाहे मनोविज्ञान की दृष्टि से चाहे भौतिक तत्व की दृष्टि से चाहे ज्ञान पंथ से चाहे प्रेम पंथ से आपके सीमित अहम रोचि अणु में जो ऊर्जा है एनर्जी है जो लाइफ फोर्स है अर्थात जीवन शक्ति वह हर प्रवृत्ति के बाद आकर के निवृत्ति में लय होती है आप किसी मत के हो किसी पंथ के हो इससे कोई मतलब नहीं है यह वैज्ञानिक सत्य है यह दार्शनिक सत्य है यह आस्तिकता का सत्य है आप करके देखिए बड़ा अच्छा लगेगा मैं कहती हूँ कि शरीर के साथ रहते रहते भी व्यक्ति अगर व्यक्तित्व का संतुलन रख सकता है तो उसके भीतर अंतर्निहित शांति की अभिव्यक्ति का आनंद उसको आ जाता है और जब वह शरीर के लगाव से छूट जाएगा चाहे ज्ञान स्वरूप होकर के ज्ञान स्वरूप से मिल जाएगा चाहे प्रेम के धातु में परिवर्तित होकर प्रेम स्वरूप से अभिन्न हो जाएगा तो उसके आनंद और उसके रस की क्या सीमा रहेगी जिन जिन महानुभावों ने उस जीवन का अनुभव किया उन्होंने सब सबने हम लोगों को सलाह दी कि भाई वास्तविक जीवन का आनंद और रस अकथनीय है उसका कथन नहीं हो सकता एक ज्ञान पंथ के संत ने एक ग्रंथ में अपना अनुभव लिखा है पहले ही वाक्य आरंभ किया कि यह और वह दोनों एक साथ मेरी दृष्टि में नहीं आए आगे उन्होंने बताया कि अपने ही में विद्यमान जो वास्तविकता है नित्य जीवन है उसकी अभिव्यक्ति मात्र में यह सारा संसार और सब कुछ खत्म हो जाता है प्रेम पंथ के साधकों ने भी कहा और ज्ञान पंथ के साधकों ने भी कहा कि सत्य की इसमें स्मृति मात्र से, प्रभु की रीति की अभिव्यक्ति मात्र से वास्तविकता से अभिन्न होने की उत्कंठा मात्र से, इतनी सरसता इतनी सरसता जीवन में भर जाती है कि हमेशा हमेशा के लिए साधक साधकृत्य हो जाता है ऐसा होता है और अब अपनी ओर देख लीजिए अगर हम लोगों को सदयशीलता को बढ़ाए बिना अपना विकास रुका हुआ लगता है तो जो जो तथ्य आपके सामने आए आप सोच विचार कर देखिए और वर्तमान में जिसका अनुसरण आपको सहज स्वाभाविक लगे उसका अनुसरण कीजिए अलग अलग स्तर की बातें आपकी सेवा में निवेदन की जा रही हैं, अपने को भी समझा रही है आपकी पूजा कर रही हूँ आप सुन रहे हैं जो बात आपको अच्छी लग जाए अपने लिए जस जाए तो आज से ही उसका अनुसरण आरंभ जरूर करें। शरीर के नाश से पहले हमारी तैयारी इतनी हो जाए कि अपने ही में विद्यमान की विद्यमानता प्रत्यक्ष अनुभव में पा करके हम मस्त हो जाएं। जीवन अपना पूर्ण हो जाए पहले और बाद में शरीर का नाश कब हुआ तो अपने को पता भी न चले हो जाएगा जरूर थोड़ी थोड़ी सरसता बहने लग जाती है उतनी ही में बड़ा बल आ जाता है बड़ा विश्वास बढ़ जाता है धीरज आ जाता है अपने को इतमान हो जाता है की हाँ यह ठीक है ऐसा करने से काम बन जाएगा जल्दी जल्दी प्रगति हो जाती है इसलिए हम लोग चेष्टा जरूर करें सफलता मिलेगी अवश्य अब आप शांत हो गए